सोनापुर नामक गांव के पास एक जंगल होता था। उस जंगल में पृथ्वीराज नाम का एक आदमी जंगल का अफसर था। वह अपने परिवार के साथ जंगल में एक खूबसूरत बंगले में रहता था। हर रोज पृथ्वीराज अपने काम पर चला जाता। पृथ्वीराज की पत्नी पायल 1000円の大きさを持つのは1 0を持つのは1の大きさを持つのは1000円の大きは1000円の大きさを持つのは1000円のきさのは1000円の大きさをのは1000円の大きさを持つのは1 0 0の大きは1000円の大きさを持つさを持つのはの大を持のは1000円は1 0を अर्जुन को उसके नवे जन्मदिन पर उपहार के रूप में देना चाहते थे। उन्होंने उस घर में खूब सारी खिलौने रखे। फिर जैसे ही एक दिन अर्जुन अपने स्कूल से घर आया, उसके माता पिता ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधी और उसे उस पेड़ के पास ले गए। जैसे ही अर्जुन ने वह घर को देखा, वह बहुत खुश हुआ। वह अपना आधा दिन उस लकड़ी के घर में ही बिताता था। एक दिन अर्जुन उस घर से अपने घर की ओर भागता हुआ आया। उसने एक चित्र बनाया था। भागते-भागते अर्जुन का पैर फिसला और वह जमीन पर गिर गया। उसने जमीन पे सीप के आकार का एक शंख दे� कि ये क्या है? तो उसने मिट्टी में अपना हाथ डाला और उस सीप को निकाल लिया। जब उसने उसे खोला, तो उसमें दो चमकीले सुनहरे रंग के अंडे थे। हां हां, ये तो कितने सुंदर हैं। मैं तो इन्हें अपने लकड़ी के घर में रखूंगा। अर्जुन उन अंडों को लेकर अपने लकड़ी के घर में चला गया। और उनके साथ खेलने लगा। जैसे ही वह खेल रहा था, अर्जुन की माँ ने उसे पुकारा। अर्जुन घबरा गया कि कहीं उसकी माँ को पता ना चल जाए और वो उसे डांटे ना। उसने फटाफट से उन अंडों को एक कपड़े के अंदर छुपा दिया और वहाँ से नीचे चला गया। फिर अगले दिन जब अर्जुन वापस उस लकड़ी के घर में � उसे ये देख के बहुत हैरानी हुई कि एक दिन में ही अंडे बड़े हो गए हैं। वह उन्हें आस्तरिये से देखता रहा कि कैसे एक दिन में अंडों का आकार बड़ा हो गया है। देखते ही देखते अंडे दिन बादिन बड़े होते गए। अर्जुन अब ग्यारह साल का हो गया था और अंडों का आकार तो बहुत ही बड़ा हो गया। � तो उसने सोचा कि अब वह उन अंडों को कहीं और जाके छुपाएगा। दूसरा स्थान खोजने के लिए वह अपनी साइकिल पर घर के आसपास देखने लगा। उसने एक पुराना नासा घर देखा। उसने सोचा कि यह अच्छी जगह है जहां वह अपने अंडों को छुपा सकता है। वह जल्दी अपने घर वापस आया, उन अंडों को लिया और जल्द और उसके बाद वह वहाँ कभी नहीं गया। उसे तो उस घर से डर लगता था, क्योंकि वह भयानक था। ऐसे ही कुछ साल बीतते गए। अर्जुन के अठारहवें जन्मदिन पर अर्जुन हेमेश को अपने साथ उस पुराने बंगले में चला गया। जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला, दोनों आश्चर्यचकित रह गए। अंडे तो उनसे भ ये क्या था? इतने बड़े कैसे हो गए अंडे? क्या ये सचमुच के सुनहरे अंडे थे? उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आने लगे। दोनों ने तय किया कि वे अंडों का राज जानेंगे। इसीलिए वह पुस्तकाले में चले गए और कुछ किताबें पढ़ने लगे, जिससे उन्हें अंडों का ज्ञान हो। पढ़ते पढ़ते अर्जुन को कुछ प्राप्� अर्जुन ने यह पढ़के हिमेश को सुनाया कि ये सुनहरे अंडे तो बहुत खास हैं। ये शुरू में तो बहुत छोटे होते हैं और सीप के आकार के शंक के अंदर होते हैं। मगर जैसे ही इने कोई छूता है और उस शंक से बाहर निकालता है, धीरे-धीरे ये बहुत बड़े होने लगते हैं। जो भी इन अंडों को सबसे पहले छूता है, वो इन अंडों का मालिक बन जाता है। ये जादुई अंडे हैं। इन अंडों में इतनी ताकत है कि ये किसी को भी दूसरी दुनिया में लेकर जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अंडों के मालिक को अपनी पहली उंगली अंडों पर रखनी है। एक बार में सिर्फ दो लोग ही जा सकते हैं वह अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं और अंडे उनकी इच्छा कोबुल कर लेंगे। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी बात है! अर्जुन और हिमेश वापस उस पुराने घर में गए। अर्जुन ने अपनी पहली उंगली अंडे पर रखी। जैसे ही उसने ऐसा किया, अंडे खुल गए। दोनों एक-एक अंडे के अंदर शामिल हो गए। हमें अंतरिक्ष में ले जाओ। जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा, दोनों अंतरिक्ष में पहुंच गए और उड़ने लगे। दोनों ने बहुत मजा उठाया। और फिर वापस संडे में आ गए। उस दिन से दोनों अलग-अलग जगाओं पर जाते थे। एक बार वह ऐसी दुनिया में गए, जहां बहुत प्रकार के फूल थे। उन्होंने आसमान की यात्रा की, बादलों में से गुजरते हुए और धरती को वहाँ से देखा। फिर एक दिन मैं सोच रहे थे कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। हे अर्जुन, अभी तक हमने कितने प्रकार की जगह देखी हैं, लेकिन हमें समुद्र की शेयर करनी चाहिए। वहाँ तो हम अभी तक गए ही नहीं हैं। हाँ, लेकिन वहाँ हम ज्य हाँ हाँ तो इसीलिए हमें वहाँ तैरना होगा फिर हम समुद्र की अंदर की दुनिया को देख सकते हैं प्यारे अंडे हमें समुद्र के अंदर ले चलो जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की उन्होंने खुद को समुद्र तल पर पाया वह इधर हुधर देखने लगे समुद्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की मछलियाँ थी फूल पौधे थे और कई अलग-अलग तरह के जीव थे। वह तो समुद्र के अंदर की दुनिया को देखकर हैरान रह गए थे। बस वो तो उस जगह का लुफ्त उठा ही रहे थे कि अचानक उन्होंने अपनी ओर आते हुए एक बड़ी मछली को देखा। हे、hey, अर्जुन, देखो वो कितनी बड़ी मछली है। हे、hey, भगवान, ये तो बहुत भयानक लग रही है अरे नहीं बाबा देखो वो हमारी ओर आ रही है अरे हमें यहाँ से भागना चाहिए दोनों आखिरकार चिल्लाए मेरे सुनहरे अंडे मुझे यहाँ से वापस ले चलो फिर जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा वह वापस अंडों के अंदर आ गए उन्हें फिर एहसास हुआ कि जादू का तो इस्तेमाल करना उन्हें आ गया है लेकिन उस जादू की मदद से उन्हें कहां कहां जाना है इसकी उन्हें अभी तक खबर नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसी भयानक घटना भी उनके साथ घट सकती है। दोनों ने ये तहकीय कि अब वे उस जादू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने उन सुनहरे अंडों को बड़े से कपड़े से ढक दिया। उन्होंने दरवाजे को भी अच्छे से बंद कर दिया ताकि कोई और भी उस घर में ना जा सके। इसके बाद वह दोनों उस घर में मुड़कर कभी वापस नहीं लौटे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी सीमा से बाहर जाकर कुछ भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता एक बार थी एक लड़की कावेरी नामक अपनी उम्र से भी ज्यादा जिम्मेदारियां उसके सर पर थीं वह अपने दो छोटे बहनों का और एक छोटे भाई का ख्याल रखती थीं उनकी पढ़ाई और रोजी रोटी के लिए वह कठोर परिश्रम करके पैसे कमाती थीं भोरियां उठाती थीं सब्जी बेचती थीं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 एक बार था एक छोटा सुंदर सा गांव जहां पे थी ढेर सारी हरियाली, सुंदर परिंदे, झरने और खूबसूरत फूल। उस गांव में रहता था एक जवान लड़का और उसकी माँ। माता जी रोज की रोटी कमाने के लिए कठोर परिश्रम करती थी, परवे तब भी बहुत गरीब थे। एक दिन माता जी गई जंगल में और कुछ सूखी लकड़ी ज जब तक वह वा घर वापस आई, छोटा लड़का इधर उधर खेल रहा था। माँ ने अपने बेटे को ऐसे लापरवाही से खेलते हुए देखकर रोने लगी। अचानक से उसको कुछ ख्याल आया। माता जी ने लड़के को बुलाया और वो सूखी लकड़ी उसको दे दी। फिर उसने अपने बेटे को लकड़ी बेच के कुछ खाने के लिए लाने को कहा। � वह कभी भी बाजार नहीं गया, तो उसको व्यापार करना पता ही नहीं था। वह एक दाने वाले के पास गया। लड़की ने सब कुछ देखा और अचानक उसकी नजर एक चमकीले बीज पर पड़ी। लड़का सोचने लगा कि यह बीज चमक क्यों रहा था। लड़के ने दुकानदार से पूछा, इस लकड़ी के लिए आप मुझे कितना अनाज दोगे? दुकानदार ने उसको सही हिसाब का अनाज का प्रयास किया, पर लड़के की नजर उस चमकीले बीज पे ही चिपकी हुई थी। मुझे अनाज नहीं चाहिए, मुझे वो चमकीला बीज चाहिए। बहुत बहस के बाद लड़का अपने साथ उस चमकीले बीज को ही ले गया। घर वापस आकर उसने बीज माँ को दिखाया। ये देखो माँ, मैंने एक चमकीला जादुई बीज लाया है। माँ हैरान रह गई और बोली, तुमने खाने के लिए ये लाया है? माताजी रोने लगी, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? तुमने सारी लकड़ी देकर ये एक बेकार बीज ले आए? हम आज क्या खाएंगे? तुम कब समझोगे ये सब? छोटा लड़का रोने लगा और वहाँ एक सुनसान जगह पर पहुंचा और उस चमकीले बीच को पानी में फेंक दिया। अचानक से बीच खुल गया और एक पेड़ उसमें से उगने लगा। छोटे पेड़ ने लड़के की ओर देखा और कहा, हो लड़के, क्या तुमने मुझे बोया है? हाँ, मैंने ही बोया। और तुम रो क्यों रहे हो? सब तुम्हारी वजह से। लड़के ने सारी कहानी एड को बुरा लगा और लड़की को एक आम दिया। लड़का बहुत खुश हो गया और घर वापस दौड़ते हुए गया। अपनी माँ को आम दिया और फिर दोनों ने उसको बांट के खाया। अगले दिन फिर से लड़का पेड़ के पास गया आम मांगने के लिए। इस बार भी पेड़ ने एक ही आम दिया। लड़का लालची बन गया और और आम म मैं एक जादुई पेड़ तो हूँ पर मुझपे एक शाप है मैं तुम्हे एक आम से ज़्यादा नहीं दे सकता मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ पर नहीं कर सकता फिर से अगले दिन लड़का पेड़ के पास गया और मांगने के लिए परंतु पेड़ ने वही जवाब दिया लड़के ने पूछा क्या आपके पास और कोई जादुई शक्ति मेरे पास कुछ लकड़ी है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम लकड़ी का इस्तेमाल करके एक अच्छा घर बना सकते हो, पर एक शर्त पर। मेरे लकड़ी देने के बाद, तुम मुझसे एक भी डाली नहीं काट सकते और काटने की सोच भी नहीं सकते, एक भी नहीं। अगर तुम ऐसा करोगे, तो तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, औ मुझसे वादा करो कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगे। लड़के ने पेड़ को वचन दिया और खुशी से लकड़ी अपने घर ले गया माँ को दिखाने। माँ, मैं एक घर बना सकता हूँ हमारे लिए, बोला लड़का उत्साहित होकर। कई हफ्ते बीत गए और लड़के ने एक अच्छा सा छोटा सा मकान बनाया। लड़के को खुद पर बहुत गर्व � और अचानक से वह लालची बन गया क्यों ना इस घर को और बड़ा बनाया जाए फिर कल को इस मकान की कीमत बहुत होगी की। मुझे केवल और लकड़ी की ज़रूरत है पर मेरे पास तो पैसे है ही नहीं खरीदने के लिए लड़के ने उस जादुई पेड़ के बारे में सोचा और ये निर्णय लिया कि वह उसी पेड़ को काटकर और लकड़ी जम तुम इधर वापस क्यों आए? तुम अपना वचन तोड़ने वाले हो? जी हाँ, मेरे पास अब बड़ी योजनाएं हैं और मैं कोई बेकार शाब से नहीं डरता। मुझे क्या होगा? मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं। तुम मुसीबत में पड़ चुके हो। तुम्हें याद है? मैंने बोला कि तुम मेरी डालियों को काटने का सोच भी नहीं सकते लड़का हंसने लगा और अचानक से उसके शरीर को कुछ होने लगा। उसके पैर जड़ों में बदलने लगे जो जमीन में घुस गए और उसके हाथ लंबे डालियों में बदल गए जिनमें से पत्ते उगने लगे। लड़का जोर से चिल्लाने लगा और अंत में वह उधर खड़ा रहा एक बड़े से पेड़ के रूप में। आम का पेड़ बोला। देखा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि कुछ बहुत पुरा होगा। अब असल में तुमने मेरा शाप ले लिया है, अपनी लालच की वजह से। अब मैं मुक्त हो गया हूँ, इस पेड़ की रूप से। आम का पेड़ वापस आदमी में मदल गया और खुशी से वहाँ से चला गया। लालची लड़के को अपनी लालच की सजा भुगतनी पड़ी। इस कह कि लालची विचारों को अपने दिमाग से दूर रखें क्योंकि वे किसी काम के नहीं हैं। रामेश्वरम नामक एक गांव में बालू नामक एक लड़का रहता था। बालू बचपन से ही अनाथ था। वह मंदिर में रहता था क्योंकि उसको कोई घर नहीं था। लोगों की मदद करके वह बदले में उनसे खाना पीना मांगता था। अब क्यो वो गांव की हर किसी को अपना ही मानता था, परंतु गांव में कोई भी उसकी परवाह नहीं करता। बालू को बहुत बुरा लगता था। कभी-कभी उसको बहुत सारा काम करने की बात भी ठीक से खाना नहीं मिलता। बालू हमेशा बड़ी-बड़ी सपने देखा करता था। मंदिर में बैठे-बैठे बालू सोच रहा था कि वह अपने सपनों को प� मंदिर के पंडित को बचा हुआ दान चोरी छुपे चुराते हुए देखा और घर की ओर निकलने लगा। पंडित ने बालू से कहा, हे、hey、बालू, आज का प्रसाद भी खत्म हो गया है। तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना? पर नहीं है। तो पानी पीलो और सोजाओ। और हाँ, मंदिर पे नजर रखना। पंडित जी, क्या आपकी कोई इच्छाएं हैं? ऐसा तुम मेरी इच्छा पूरी करोगे क्या? जब आपकी कोई इच्छाएं हैं तो आप किसको पूछते हो? देवी माँ के अलावा और कौन है? तो जो मांगी वो पूरा कर देती है क्या? जब तक देवी माँ सामने प्रकट नहीं हो जाती तब तक तुम दिल से प्रार्थना करते रहना। फिर वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगी। चलो मुझे अब देर हो खड़ा हुआ और देवी मां की मूर्ति के पास गया। अपना पूरा ध्यान लगाकर बालू अपने मन में देवी मां का जाप करना शुरू किया। इसी तरह हफ्ते बीत गए और बालू प्रार्थना करता ही गया। एक रात बालू जब प्रार्थना कर रहा था, तब बालू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुई हूँ। बोलो, क्या चाहिए तुम देवी माँ, मुझे ये वरदान दो कि मैं जो भी छुओ, वो सोने में बदल जाए। अच्छा, अवश्य। बालू को ये वरदान मिलते ही, उसने मंदिर को छुआ और पूरा मंदिर सोने में बदल गया। ये देखकर बालू खुशी से झूम उठा और सुबह सवेरे गांव की ओर चला गया। बालू गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के पास गया मेरी भाइयों, बहनों, बड़े और बुजुर्ग सब आ जाओ इधर देखो जादू क्या हुआ बच्चे इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो अपनी आंखें खोलो और देखो ऐसा कहकर वालू ने पेड़ को छुआ तो पूरा पेड़ सोने में बदल गया सब लोग चमकीले सुनहरे पेड़ को देखकर आश्चर्यचकित रह गए ये मेरी जादुई शक्ति है, जिससे मैं जो भी अपनी हाथों से छों, वो सोने में बदल जाता है। ये सुनकर सब लोग और भी हैरान रह गए। सबको अब बालू पसंद आने लगा और उससे अच्छा बर्ताव करने लगे। बालू बहुत खुश हो गया और इधर से उधर दौड़ने लगा कुछ और बच्चों के साथ। बालू घर से घर जाने ल एक-एक करके सारे घर सोने में बदलने लगे और जल पूरा शहर एक सुनहरा शहर बन गया। सब लोग बालू की प्रशंसा करने लगे। सब लोगों ने उसको मजीदार भोजन भी दिया। बालू भी ये सब देखकर उत्सुक हो गया। टोकरी से जब उसने सेब को उठाया, तो सेब भी सोने में बदल गया और बालू उसको खा नहीं पाया। ये दे� उसने सोचा कि अगर ऐसा ही रहा, तो उसको भूखा मरना पड़ेगा। फिर उसको पानी पीना था, पर पानी के मटके को छोटे ही पानी और मटका दोनों सोने में बदल गए। बालू को समझ नहीं आया कि अब वह क्या करे। उसकी शक्ति उसको भूखा और प्यासा रख रही थी। बालू जल्दी एक नदी के पास गया और पानी लेने नदी में हाथ गांव के सभी लोगों ने देखा कि कहीं भी पानी ही नहीं है और सब कुछ सोने में बदल गया तो वह परेशान होकर बालू के पास दौड़ते हुए आए तुमने ये क्या किया बालू तुमने सारे पानी को सोने में बदल डाला अब हमारे पास पीने के लिए कुछ नहीं है हम कैसे जीवित रहेंगे तुमने सारे गांव को नष्ट कर दिया गांव के सारे लोग बालू को दाने मारने लगे। वही लोग जो बस कुछ देर पहले उसकी प्रशंसा कर रहे थे, अब एक शन में उसके दुश्मन बन गए। उसको अकेला छोड़कर चले गए। ये सब सहकर बालू कूट कूट किरोने लगा। बालू को इतना दुखी और परेशान देखकर देवी माँ फिर से उसके सामने प्रकट हुई। क्या अब तुमने तुमने कुछ सीखा या नहीं? देवी माँ, मैं बचपन से अकेला हूँ। तो मैंने इस गाँव को ही अपना माना था। मुझे लगा अगर मेरे पास ऐसी कोई शक्ति होगी, तो सब लोग मुझे पसंद करेंगे और मेरे साथ रहना चाहेंगे। मेरा और कोई हिरादा नहीं था। ठीक है बालू, मैं इस वरदान को वापस ले लूँगी और सब कुछ पहले ऐसा कहकर देवी मां ने सब कुछ ठीक कर दिया और बालू को आशीर्वाद दिया कि वह हमेशा स्वस्थ रहे और गांव के सभी लोग उसको प्यार करें और उसका अच्छे से ख्याल रखें। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जो भी अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करेगा, वो कभी कुछ नहीं पा सकता, पर जो सोच समझकर काम करता है, वो दुन एक समय की बात है। एक शहर में वीर नाम का आदमी अपने बेटे राजू के साथ रहता था। वीर सब्जियाँ उगाकर बाजार में बेचता था और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। जैसे-जैसे दिन बीतते गए, वीर की सेहत बिगड़ती गई। राजू ही पूरी कोशिश कर रहा था। पर वो अपने पिता का सही ख्याल नहीं रख पाया। उसने कई दवाओं का सहारा लिया, पर उसके पिता की तबियत में कोई सुधार नहीं आया। शहर के पास एक संत रहता था। राजू उसके पास गया और उसने संत से अपने पिता के लिए कुछ इलाज या दवा के लिए पूछा। अब ये संत तो एक चालाक व्यक्ति था। कई सालों से वो एक जादुई फूल को प्राप्त करना चाहता था, जो एक जंगल के बीचों बीच था। उसने कई बार कोशिश भी की थी, मगर असफल हुआ, और अब वो उसे हासिल करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया था। वो चाहता था कि कोई और उसे वो फूल लाकर दे। तो जब राजू उसके पास मदद मांगने गया, संत को वो फूल हा� उसने राजू को जंगल में जाकर वो फूल लाने को कहा और बताया कि उससे उसके पिता ठीक हो जाएंगे। राजू, तुम्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्या तुम तैयार हो? जी, मैं अपने पिताजी की अच्छी सेहत के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये चिड़िया तुम साथ लेकर जाओ। ये तुम्हें जादुई फूल की सही दिशा दिखाने में तुम्हारी मदद करेगी। चलते हुए अचानक जमीन से कैप्टल्स का पौधा बाहर आया। राजू हैरान रह गया। जैसे ही उसने दूसरा कदम रखा, एक और कैप्टल्स जमीन से निकला और राजू गिर गया। राजू ऐसे तो तुम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी और तेढ़े-मेढ़े तरीके से भागना चाहिए। चिड़िया बोली। राजू ने चिड़िया की सुनी और उन कांटेदार कैक्टस से बच निकला। हे भगवान, शुक्र है अब उस बाधा से तो निकले। चलो, फूल लेकर आते हैं अब। फूल को ढू कि संत ने तुम्हें उस फूल को लाने भेजा है, वो खुद नहीं ला सकता ना, आसान नहीं है, से क्या मतलब है? और क्या खतरा है अब? राजू ने पूछा, देखो, वहाँ एक नदी है, उसमें खतरनाक मगरमच्छ रहता है, चिड़िया ने चेतावनी दी, तो अब क्या? नदी में कमल की पत्तियाँ हैं। क्या मैं उनके ऊपर कूद पर नदी पार कर सकता हूँ? हाँ हाँ, तुम ऐसे ही नदी के पार जा सकते हो, चिड़िया बोली। राजू ने पत्ती पर अपना पहला कदम रखा और अचानक मगरमचुच ला और राजू पर इसने हमला कर दिया। राजू ने झट से चलांग लगाई और एक-एक करके पतियों पर कदम रखते हुए नदी के उस पार पहुँच गया। और जल्द ही एक सूखे स्तान पर चला गया वहां से कुछ ही दूर उसे फूल दिखा राजु को लगा जैसे वो खुद ही उसकी और खिचा चला जा रहा है वो बहुत ही चमकदार फूल था राजु ने उसे साबधानी से उठाया और संत के पास ले चला संत जी ये लीजिए जादुई फूल अब हम मेरे पिताजी की मदद करने चल सकते हैं ना राजू बोला संत तो राजू की सुन ही नहीं रहा था वो तो फूल को देखते हुए इतना खो गया था और फिर चिड़िया ने संत के सामने आकर उसे जगाया जाओ यहाँ से चले जाओ ये फूल मेरा है संत बोला संत की ये बात सुनकर राजू चौक गया उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब चिड़िया संत की ओर गई, अपने पंजों में उस फूल को पकड़ा और फिर वहाँ से उड़ चली। अरे राजू, आओ मेरे पीछे। ये बूढ़ा संत तो पीछा नहीं कर पाएगा। जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी को ठीक करते हैं। आखिर, चिड़िया की मदद से वो दोनों राजू के घर पहुँच गए थे। उन्होंने उस फूल को वीर के शरीर पर हिलाया और जादुई चमक उनके शरीर पर गिरी अचानक वीर का शरीर स्वस्थ हो गया और वो बैठ गए वो अब पूरी तरह से ठीक थे और चिड़िया बहुत खुश थी वीर अब पहले की तरह अपनी सब्जियों का ख्याल रख रहा था और उसने राजू को स्कूल भी भेजा नन्ही चिड़िया अ और सब खुशी से रह रहे थे।